जय शारी गुल सुंदावन दिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव जो की श्री संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ की जय श्री निताय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गोपाल जय जय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 श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय बुलंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय ति परशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस् कमलगल वाय ममृतम जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष जगद्धाम हृदय से प्रेरणाया प्रवर्तो तो वराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस् वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्री रूप साग्र जा सहगण रघुनाथानीतम तम सजीव साद्वैत सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री, श्री राधाकृष्ण पान सहगणलताी विशाखान्विता आजितुजौ कनकावदात संकर्तनकमलायक्ष विश्वभरौर युगधर्म पलौ वंदे जगत् वक्षो वक्षोज प्रणीकर विलसती रागस्वत काश्मीर तलिशोणिमो परीतने कस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकाजते नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दिवीं सरस्वती व्या जयदीर वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णामशे हे ऊपुर्गत दयावलोको हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कृपमन्द मते दयामद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मनानि च पुराण पठनम यत्रो तत् संहितो हरि बोलो सुमन्दा वंदयादि लाल की जय श्री कृष्ण सुमन्द गुरुदेव शरणम जय किशोर जी परो मंगल श्री संकल्प कल्प दो दुर्लभ प्रेम सेवाओं के लिए उत्कंठा से युक्त होकर लोभ से युक्त होकर कोई मंजरी प्रार्थना कर रही है श्री किशोर जी के श्री कि हे श्री स्वामी मेरी आराध्या आप हैं मेरा अपना भाव है कि मैं श्री राधा रानी की दासी हूं और मेरे उपास से श्री युगल सरकार है और उनके ओ को सुख देने के लिए मैं वो। हरी वो मैं आपकी कृपा के बल पर ही इन विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रही हूं मेरे हृदय में तीव्र अभिलाषा है हे श्री जो कब आप पूरी करोगी मेरे पास में अपना कोई साधन का बल नहीं है केवल कृपा के साधन का बल है इस भाव स्थिति में स्थित होकर के निज संकल्प को प्रस्तुत कर रही हैं और एक संकल्प में से दूसरा संकल्प दूसरे संकल्प से तीसरा संकल्प निकल रहा है श्री प्रियालाल प्रिया लाल चरण रूप से कल्पद्रुम है और इन कल्प्रुवो में सेवा की एक से एक पुंखानुपुंख एक शाखा से दूसरी शाखा की वृद्धि होते हुए अनेक अनेक अभिलाषाए प्रकट हो रही इक्कीसवें श्लोक में ये दर्शन कराए कि कब वो अवसर होगा कि प्रातः काल के समय श्री प्रियालाल जिस समय अपने निज महल अनंग मंजरी आनंद कुंज अनंग रंग कुंज उन अनंग रंग कुंज से जाग करके आप पूर्व दिशा के बाड़े में जो पूर्व दिशा का बड़ा द्वार है उस द्वार के बाहर जो बरामदा है उस बरामदे में विराजमान सिंहासन के ऊपर विराजमान है जाड़े के दिनों में श्री निकुंज मंदिर में ही श्री अनंग रंग कुंज में ही जो सिंहासन लग रहा है सैया से उठकर के वहाँ विराजमान है सारी सखीगण वहां पर एकत्रित हो रही हैं और ग्रीष्म है तो सैया भवन से उठकर के आप बाहर बरामदे में पधारे हैं पूर्व दिशा के और वहां पर बड़ा सुंदर रत्न सिंहासन है उस रत्न सिंहासन पर श्री युग सरकार विराजमान है और प्रिया जी की अपूर्व शोभा जितनी भी सखीगण वे आपके गुणों का गायन कर रही हैं प्रिया लाल दोनों के गुणों का गायन कर रही हैं स्तुति कर रही हैं और स्तुति में प्रिया लाल की प्रीति को बढ़ाती हुई ही वे विराजमान हो रही हैं उस समय प्रिया लाल जब बाहर पधारे हैं तब श्री चित्रा जी टूटी हुई जो माला है उनके मोती बिखरे हुए हैं उनको समेटती हैं, वे प्रदान करेंगी श्री रूप मंजिरी जी जो अर्धचर् पान है उसका प्रसाद सबको प्रदान करेंगे श्री विशाखा जी उस समय विभिन्न पुष्प इत्यादि जो हैं शैया के ऊपर उनको सबको समर्पित करेंगी कभी श्री रूपमंजरी चंदन जो है वो चंदन प्रसादी उसको सबको कृपा करके प्रदान करेंगे तब वो अवसर होगा कि मैं जो बीन बीन करके लाऊंगी मोतियों को आभूषणों को शैया के ऊपर जो विराजमान है शैया जी के ऊपर ताम दर्शे आने सुख सुधिश मज्जे आने, उनको श्री विशाखाजी सखियों को दर्शन कराऊंगी हे स्वामी स्वामी जी के ये कुंडल मुझे मिले हैं स्वामी जी का ये वलय मुझे मिला है ऐसा लेकर के श्री विशाखा जी को प्रदान करूंगी श्री विशाखा जी उनको श्री जी को धारण कराएंगे जिनको सुधार करके दिया है उन सुधार करके दिए हुए आभूषणों को भी धारण कराएंगे जो छूटे हुए आभूषण हैं उनको भी वहां पर धारण कराएंगे तो ताम दर्शे इतनी अंतरंग लीला में इतनी जो अंतरंग क्षणों की अंतरंग लीला उसमें कोई सामान्य व्यक्ति का तो प्रवेश नहीं हो सकता है कितनी दुर्लभ वस्तु तो है और उस दुर्लभ वस्तु के दिन प्रार्थना करूंगी और उस समय सुख सखियों को मज्जित करूंगी श्री प्रिया के श्रीअंग में भी जो श्रृंगार रूपी सखी जहां छूट गई वही मूर्चित हो गई है कोई तो सखी अंग जो सखी है वो जैसे शैया जी के ऊपर छूट गई के ऊपर शिवप्रिया जी के कुंडल छूट गए तो वो वहीं पड़ी हुई है अब उसको ला करके शिवप्रिया जी को प्रदान करेंगे सखियों को प्रदान करेंगे तो सखी उस सक, अंग संग सखी का पुनः श्री किशोरी जी के साथ में करा दे तो ये रस की रीति है कि अंग संगनी सखी सभी सखी सिंज मंदिर में रूप माधुरी का दर्शन करके जो जहां पहुंच गए वहां मूर्चित होकर गिर जाती है और उसको फिर दूसरी अनुवर्तित नहीं सकी या सहयोग नहीं सकी वे उसको लाकर के पुनः श्री प्रिया के अंग के साथ में संयोजित करती हैं जोड़ती है सुख मज्जे आने सुख सिंधु में डुबूंगी ताभ्य प्रसाद मसलाम सहसा आनी और उस समय सखियों के माध्यम से या श्री किशोर जो कृपा करके मुझे पुरस्कार प्रदान करेंगे जी प्रसन्न हो जाएंगी अरे मेरा कुंडल कहा गया मेरी जो चरणों के नूपुर हैं वो नूपुर एक नूपुर नहीं दिख रहा है और जब लाकर के मैं उसे प्रदान करूंगी उस समय श्री किशोरी जी परम परम आनंदित होकर के मुझे प्रसन्न करेंगी मुझे पुरस्कार प्रदान करेंगी प्रसाद सखियों के द्वारा और कभी श्री किशोरी जी के द्वारा दोनों के द्वारा प्रसाद प्राप्त करूंगी तन्नू त्राथ्यता सचकिता भजानी तन्नू तूपराध रण त्री प्रिया जी के चरणार्विंद में जो धारण किए गई चौकोर चौकड़ा है उस चौकड़ा में भी कहीं घुंगरू जो फदे हुए हैं उन फदे हुए घुंगरों घुघरों की हल्की सी जो रणित है हल्का सा जो स्वर है उस स्वर को सुन करके शांदाम सयोधताम सचकताम में जान करके उस नूपुर को सुनकर के ये पहचान जाऊंगी कि इस समय गत शांद्राम गांद्राम कि अब श्री प्रिया जी की गहरी नींद समाप्त हो गई है और अब वे उन्हीं उन्नीदी हो गई हैं और उन्नीदि होकर के गत सांद निद्राम गहरी नींद नींद समाप्त हो गई है उन्नीदी हो गई हैं और जागने वाली हैं उनके श्रीहस्त के वलय नूपुर के जो छोटे घुंगू हैं क्यों इसमें बहुत बचते हुए नूपुर तो धारण नहीं कर रखे हैं पर छोटे नूपुर की भी शांति में पर्याप्त आवाज है ऐसे श्री सांद निद्रम गांध निद्राम और शय्योथताम श्री प्रिया शैया से स्वामी जो शैया से उठ करके जाग गई है सर मैं चकित होकर के हे श्री किशोरी जो हे मेरी स्वामी जो कब ये दासी ये नव दासी आपकी सेवा करेगी आप जाग गई हैं तो आपको जगा करके फिर जल्दी से शैया के ऊपर विराजमान करूंगी आपके चरणों को पलोटती हुई उस समय कभी तौलिया प्रदान करके कभी सुंदर सोने का जो कटोरा है उसमें गुलाब जल भर करके श्री मुख के ऊपर जो कज्जल अल्ता जो पीक इत्यादि बिखर रही है उसको रुमाल से पहुंचती हुई आपके श्रीमुख को श्री आभूषण जो है उनको उनमें जो रंग लग रहे हैं उन रंगों को कहीं पहुंचती हुई कब सचकता भवती बजानी आपके श्रृंगार की सेवा करते हुए मैं विराजमानूंगी बलिया तो ता दर्शियानी माने आभूषणों को दिखाऊंगे सुख सिंधु मज्जयानी उनको देखकर के सखी सबसे पहले प्रसन्न होंगी फिर सखी जब प्रिया जी को देंगे तो प्रिया जी उन आभूषणों को दोबारा प्राप्त करके परमानंदित होंगे कि अरे नथनी नहीं दीख रही है कहां गई फिर तो सैया से ढूंढ करके ला करके नवदास ने जब दी उस समय श्री विशाखा जी इस के ऊपर अनुग्रह करेंगी और विशाखा जिससे तो और प्रसाद नहीं और उनके द्वारा अद्भुत जो प्रसाद है उसको प्राप्त करूंगी वे श्री प्रिया उस समय कटाक्ष के द्वारा ही मेरी कृपा दृष्टि के द्वारा मुझे देखेंगी वो सबसे बड़ा कृपा रत्न कृपा दृष्टि से देखेंगी जो सखी है मुंडी पकड़ करके जरा सी हिलाते हुए कभी कपोल जो है उन पर थोड़ी सी चपत लगाते हुए कभी पीठ थपथपाते हुए थप थप थप थप शाम बहुत बढ़िया काम किया ऐसे पीठ थप हुए जब मुझे प्रशंसा प्रदान करेंगी वो प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है उस पुरस्कार को प्राप्त करके मैं कृतकृत होंगी तो प्रसाद मतलम सहसा उनके प्रसाद को मैं प्राप्त करूंगी तूपरा रणत गांध नि अथवा कवि श्री प्रिया उनके नूपुरों का जो सुंदर रणित हो रहा है मैने दो चार पांच जो घुंगठ के भीतर फदे हुए हैं चौकड़ा के पी नीचे फदे हुए हैं उन चौकड़ा के साथ में फदे हुए उन दो चार पांच नूपुर उनके रणित को सुनकर के हल्के स्वर को सुनकर के सान्द गत गे जान करके कि शिवप्रिया की गहरी नींद अब दूर हो गई है और सय्योत्ता बेसैया से उठ गई है कव में सचकितम भक्ति भजानी आश्चर्य चकित होकर के आपके रूप माधुरी का दर्शन करते हुए उस समय आपकी सेवा करूंगी अर्थात श्रृंगार इत्यादि धारण करके आपको रुमाल इत्यादि प्रदान करते हुए मुख वस्त्र उनको प्रदान करते हुए कभी जल उनको प्रदान करते हुए कव में आपकी सेवा करती हुई विराजमान होंगी और उन आभूषणों को धारण कर हे प्रिय सखी को लाया कांतांग तस्तव उद्ग्रंथ यानी, अलक कुंडल माल्य मुक्ता ग्रंथ विचक्षणतया हे स्वामी प्रिय सखी को लाया आपका श्रृंगार प्रातः काल के समय है सब अस्तभ्यस्त हो गया है ऐसे में प्रिय सखी गण जो प्यारी सखी सखीगण हैं उनसे आप लज्जित हैं और व्याकुल हैं कह रही हैं अरे ढूढ़ मेरा कांग का एक ताटंक नहीं दिख रहा है वो अभी ललता आती होगी वो मेरी हंसी करेगी तो श्री प्रिय सखी श्री ललता उनकी परिहास से आकुल होकर श्री किशोरी जी विराजमान होंगे और मुझे अपने विश्वास में लेकर के कह रही है ढूंढ तो सही मेरा वो कुंडल कहीं सैया के नीचे कहीं गिर गया है कहा उस समय मैं ढूंढूंगी तो प्रिय सखी तृपा त्रिपेया आकुल प्रिय सखी श्री विशाखा ललता उनके साथ में तृपा जो लज्जा है सखी से जो लज्जा है उससे आकुल होकर के मैं कब श्री प्रिया के मुख का दर्शन करूंगी और प्रिया ने मुझे जो आदेश प्रदान किए श्री स्वामी ने इस नवदासी को जो आदेश प्रदान किया उस नवदासी के आदेश को प्राप्त नवदासी ये प्रिया के आदेश को प्राप्त करके प्रिया आकुल हो रही है कि सखी ना कहीं हंसी नहीं करे उस समय कांतांगता तब तुम अपारे अंत आप श्री श्याम सुंदर के कंठ को छोड़ना नहीं चाह रही है पर फिर भी तब वियोग अपारे अंत आप श्री प्यारे के जो सुंदर चंपक माल बन करके विराजमान है प्यारे के वक्षस्थल के ऊपर उसको अलग कुंडल माल माल्य मुक्ता प्यारे को छोड़ने में समर्थ नहीं है उस समय आपकी माला जो श्री श्याम की माला के साथ में उलझी हुई है श्री प्यारी जू की लट जब श्री श्याम की कुंडल के साथ में श्याम के लठके साथ में उलझी हुई है उस समय कहेंगे अरे सुलझा तो सही और समय ये दासी श्री विनोद दासी कह रही हैं श्री श्री विनोद मंजरी है अपने मंजरी स्वरूप में विराजमान होकर कह रही हैं कि शिवप्रिया मुझे आदेश देंगी कि अरे ये माला उलझ रही है श्याम सुंदर की मोती की माला के साथ में मेरी माला उलझ रही है इसको सुलझाते दे उस समय कब मैं उस माला को उलझी हुई माला को उलझी हुई अथवा प्रिया जी की चोटी की लट जो श्री श्याम सुंदर के कुंडल से या श्याम सुंदर की जो अलकावली वो श्री प्रिया जी की नथ के साथ में जो उलझी हुई है उसको मैं सुलझाती हुई बेराजमान हूं क्या बात गजब ये श्री ऐसी जो अंतरंग सेवा उस समय समय के क्या ये सेवा मुझे प्राप्त होगी कि लाल जी की लट श्याम सुंदर प्रियाजू की लट के साथ में उलझ उलझी हुई है और मैं अपने कोमल नख के द्वारा उन लटों को सुलझाती हुई प्रियालाल दोनों की केश जो है उनको सुलझाती हुई अलग अलग करती हुई कभी माला में माला जो उलझी हुई है उसको सुलझाती हुई कभी लट श्री प्रिया जी की नथ के साथ में जो उलझ रही है उसको सुलझाती हुई कभी श्री प्रिया जी की लट जो श्री श्याम सुंदर के कुंडल के साथ में उलझी हुई है उसको सुलझाती हुई कभी माला को माला से अलग करती हुई उदग्रंथ उनको अलग करती हुई विराजमान होंगी अलग कुंडल माल्य मुक्ता ऐसे अलग कुंडल माल्य मोती उन मोती में हुई ग्रंथि जो गांठ है उनको विचक्षणतया अंगुल कौशल लेनो परम चतुराई के द्वारा के कहीं प्रिया के खिंचे नहीं खिंचेंगे तो प्रिया को श्रम होगा तो श्री प्रिया लाल को श्रम नहीं हो उस समय अपनी अंगुली के कौशल से श्री प्रिया लाल के उस उलझन को केश की उलझन को केश का के साथ में उलझन, श्री हार का हार के साथ में जो उलझन है उसको सुलझाती हुई कौ में विराजमान होंगी ये संकल्प कर रहे हैं और किम और कदा इन दो शब्दों के अलावा हमारे पास में और कोई दूसरा साधन नहीं है ऐसी मूल्यवान और दुर्लह अभिलाषा वो आज मैं कर रही हूं हे श्री स्वामि क्या ये आपकी कृपा के द्वारा कभी पूरी होगी ऐसे अभिलाषा करते हुए मेरा तो हे स्वामी द्वारा हे स्वामी स्वामी कहकर के ये दासे उसको उसके लिए आपकी कृपा आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे पास में अपना कोई साधन का बल है ही नहीं स्वामी कहकर के यही दिखा रहे हैं कि मैं सर्वथा अपने आप को आपको समर्पित कर चुकी हूं और निज बल के आधार पर मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकती हूं आप मेरी सर्वथा स्वामी होकर के विराजमान है स्वामी शब्द में कितना भाव छपा हुआ है पूरी तरह से समर्पण अपनी असमर्थता ये दोनों विराजमान है और केवल कृपा का बल तुम इस दासी को जो पाले दासी है तो उस पाले दासी को तुम ही संभालने वाली हो तो हे स्वामनी प्रिय सखी तृपया को लाया है। अब यदि श्री लाल जी के अलग के साथ में किशोरी जी के अलग उलझी हुई है और उस समय यदि ललता विशाखा आ जाए तो कैसी विडम्बनामय स्थिति होगी इसलिए प्रिय सखी श्री ललता के आगमन हो उसके पहले ये बंधन छूट जाना चाहिए अन्यथा वो परस करेगी अतः उसकी तृपा से आकुल होकर विराजमान है ंगता आप स्वयं श्री शामसंदर से अलग होना चाहती भी हैं परंतु तो आज माला रूपी सखी श्री प्रिया को श्याम सुंदर से अलग नहीं होने देती है सखी का एक स्वभाव है तो वह प्रियालाल को मिलाती है ऐसे श्री प्रिया जी का जो मंगल सूत्र वो श्री श्याम सुंदर की कंठश्री उससे अलग नहीं होने देना चाहता है और मंगलसूत्र सूत्र के साथ में उलझा हुआ है मोदी की माला श्याम की माला के साथ में उलझी हुई है कौस्तु के साथ में उलझी हुई है ऐसे मानो सखी सखी को श्री प्रियाजी को अलग कर सकने में समर्थ नहीं हो रही है और उनको मिलाए रखना चाहती है तो कांतांग संगता तब व्योक्तुम अपारयंता आप चाहते हुए भी प्यारे से अलग नहीं हो सकती हैं उस समय जब मुझे नेत्र से आदेश देंगे उस समय ये नवदासी कब आपकी सेवा में उपस्थित होकर के कांतांग तस्त व्योक्तुम अपारयनता उदगम थे यानी मैं आपकी उलझन को उस समय दूर करूंगी ग्रंथ यानी अलग कुंडल माल्य मुक्ता अलग कुंडल जो है उन अलग कुंडल इनके द्वारा माल्य मुक्ता इनको सुलझाउंगी और ग्रंथि विचक्षणतया अंगुल कौशल लेनो अपनी अंगुली के कौशल से तब आपके आभूषणों को छोड़ाऊंगी ये रस की रीति है श्री श्याम सुंदर कभी चंचल पूर्वक श्री प्रिया उनके मुस्कान इत्यादि को जब बशीभूत करते हैं उस समय उदारता रूपी सखी आकर के बीच में बीच, बीच विचार कर लेती है ये श्री भागवत में जहा पूर्वराग लीला का वर्णन किया गया उस पूर्व राग लीला में पर कर रहे हैं कि श्री श्यामचंद्र गैया चरा करके आ रहे हैं और उस समय श्री प्रिया अपने तिवारी में बैठकर के तिदरी में बैठकर के श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं और दर्शन करते समय श्री प्रिया मन में विचार करती हैं बोले हाय श्याम की माला की अंग की गंध आ रही है उसको नासका सुन सकती है नयनों के द्वारा श्याम सुंदर का रूप दर्शन किया जा रहा है नेत्र भी धन्य हो गए नासका भी धन्य हो गई श्याम सुंदर के वेणुनाथ को श्रवण कर रही हूं गैयाओं को बुला रही है हो हो, हो हो करके श्याम सुंदर गैयाओं को घेर रहे हैं हियो हियो हियो कह कह करके उस समय श्री श्याम सुंदर के शब्दों से कान भी तृप्त हो गए हैं परंतु हाय दो चीज तृप्त नहीं हुई है एक तो त्वाक्रे और एक रसनाइंद प्यारे के अधिक की प्राप्ति नहीं है इसलिए रसनाइंद्री तृप्त नहीं है और प्यारे का पररम्भ नहीं कर सकती हूं इसलिए तो इंद्रिय तृप्त नहीं है ऐसी स्थिति में नयनों को तृप्त करने के लिए श्रीप्रिया जी ने अपनी कटाक्ष रूपी सखी के माध्यम से नयन की दृष्टि रूपी सखी के माध्यम से नयन को तप्त करने के लिए मंद मुस्कान रूपी कोई पत्रिका श्याम सुंदर के पास में भेजी मंद मुस्कान और नयन की जो दृष्टि उन नयन रूपी जो सखी है उसके द्वारा श्री श्याम किशोरी जी ने हास रूपी पत्रिका जिस समय श्याम सुंदर को देखी के पास में भेजी उस हास को श्याम सुंदर पकड़ करके बैठ गए ये तो हमारे लिए पत्रिका भेजी गई है और उन्होंने प्रिया जी की दृष्टि को भी बंदी बना लिया और हास को भी बंदी बना लिया है हास और दृष्टि दोनों को पकड़ करके बैठ गए विष्णा चक्रवर्ती जी व्याख्या करें पीतवा मुकुंद मुखसापक्ष भन गई इस श्लोक की व्याख्या में पंद्रहवें श्लोक में पंद्रहवें अध्याय में जो तो वहां श्लोक की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं अब श्री किशोरी जी उनकी दृष्टि रूपी सखी भी बंदी बन गई और हास रूपी जो पत्रकार है उसको भी श्याम सुंद ने जबरदस्ती ग्रहण कर लिया है सखी को छोड़ना ही नहीं चाह रही है। उस समय श्री प्रिया उनमें लज्जा रूपी जो सखी है वो लज्जा रूपी सखी कहीं आगे बढ़कर के श्याम सुंदर से कह रही है कि हमारी दृष्टि रूपी सखी को छोड़ दो छोड़ दो अर्थात लज्जा उत्पन्न हो जाती है और लज्जा उत्पन्न होने पर श्री जब प्रार्थना करती है तब श्री श्याम सुंदर के हृदय में विराजमान उदारता रूपी जो सखी है वो उदारता रूपी सखी बीच विचार करके दृष्टि रूपी सखी को जो बंदी बंदी बना रखा था हास रूपी सखी और दृष्टि रूपी सखी हास रूपी पत्रिका और दृष्टि रूपी सखी को श्याम सुंदर ने जो बंदी बना रखा था उसको वो उदारता रूपी सखी छुड़वा है और फिर श्रीप्रिया लज्जा के साथ में अपनी दृष्टि को खींचती हैं जो प्यारे के ऊपर अटकी हुई दृष्टि थी अपलग दृष्टि थी और ब्रह्मा को भी जिसके लिए गाली दे रही थी कि अरे ब्रह्मा तुझे सृष्टि नहीं आया सृष्टि करना नहीं आया उस दृष्टि को जो श्यामचंदर ने बंदी बना लिया था उस दृष्टि को किसी तरह से श्री प्रिया की लज्जा रूपी सखी के कहने पर श्री श्याम के उदारता रूपी सखी ने मध्य बीच विचाप किया और बीच विचाप करके हास रूपी जो वस्तु थी उस बंधन को भी मुक्त किया हास को ग्रहण किया और हास को मुक्त किया हास को श्री प्रिया के पास में लौटाया इस शर्त के साथ में कि प्रदोष काल में जब मैं वेणुवादन करूं उस समय श्री प्रिया को वो हास और वो दृष्टि रूपी सखी कह रही है कि श्याम सुंदर तुम्हारी प्रिया को तुम्हारे पास में मैं अभिसार कर आऊंगी ऐसे पीतवा मुकुंद मुखसार ममक्ष भंग गई ये पक्ष शपथ दी तो आज श्री प्रिया उनके दृष्टि को उनकी आधार मुस्कान को जैसे बंदी बना लिया जाता है ऐसे यहां पर श्री प्यारी की माला श्याम सुंदर के साथ में उलझ करके प्रिया को श्याम सुंदर से अलग नहीं होने दे रही है उस समय श्री विनोद मंजरी जी आगे बढ़ करके श्री प्रिया लाल इन दोनों की माला को अपनी उंगलियों की चतुराई के साथ में विचक्षण विचक्षणतया कौशल अपनी उंगलियों कौश के कौशल विचक्षण रूप में मुक्त करती हैं दूर करती हैं और इस प्रकार से दूर करती हैं कि कहीं श्री प्रिया के केश खिंचे नहीं प्रिया को श्रम नहीं हो लाल जी को श्रम नहीं हो इस प्रकार ढील रखते हुए प्रियालाल इन दोनों को कब में मुक्त करूंगी तो वो जो रूप माधुरी का दर्शन कितना दुर्लभ तो किम शब्द में जो तीन भाव हैं परम परम दुर्लभ एक भाव दूसरा भाव वो ये कि मेरे पास में साधन का बल है नहीं तीसरा मैं अपराधी नहीं हूं तो अपराधी नहीं होने पर भी अकिंचन होने पर भी दुर्लभतम वस्तु की प्रार्थना कर रही हूं ये तीन भाव हैं किम के और कदा का भाव है कि हे श्री किशोरी जो आपकी कृपा के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा साधन है नहीं और इस कृपा को प्राप्त किए बिना एक क्षण भी हम प्रतीक्षा नहीं कर सकती हैं रह नहीं सकती हैं इसे जल्दी से उस कृपा को प्राप्त कराओ ये किम और कदा इनमें दुर्लभ वस्तु का संकल्प करते हुए श्री विनोद का ये उस समय प्रार्थना कर रहे श्रुति नाग्रता युगाया एव सदा रोमात अपि रोमापि रोमी कलिया हे श्रीदेवी ना साग्रत श्रुत युगाचया तदूषण कवि आपकी नथ के साथ में श्री लाल जी की अलकावली कभी जुड़ गई है तो नाशांग नासका के अंग से श्री लाल जी के केशों को दूर करूंगी अथवा नाशका की जो नथ है उसको धीरे से तब मैं आप स्नान करने के लिए जिसमें पधारेंगे या जब अभ्यंग के लिए श्री प्रिया जी पधारेंगे स्नान कुंज में और अभ्यंग करने के लिए दासीगढ़ श्रीअंग में जिस समय तैल मर्दन करती हुई विराजमान हो रही हैं जिस समय सुंदर जो अभ्यंग है उस अभ्यंग को चंदन इत्यादि का जो अभ्यंग है उस अभ्यंग को कब मैं जोड़ूंगी आपके श्रीअंग में प्रस्तुत करूंगी तो चिरोजी के केशर के सुंदर अभ्यंग को आपके श्रीअंग में लगाने के लिए पहले कब आपकी नाशिका से जो नथ है उस नथ को दूर करके मैं विराजमान होंगी और तब हल्दी केशर चिरोजी इनके जो सुंदर अभ्यंग है उस अभ्यंग के द्वारा आपके श्री मुख के ऊपर हस्त के ऊपर श्रीअंग के ऊपर मैं अभ्यंग लगाती हुई विराजमान होंगी कब केश जो है उनमें आंवले के जो पिष्टि है उस आंवले की पिष्टि के द्वारा आपके केशों को कब में स्वच्छ करती हुई विराजमान होंगी नाशाग्रता मन नाशका के अग्र भाग से जो आपने सुंदर बुलाक धारण कर रखी है धारण कर रखी है उस बेसर बुलाक को कब दूर करूंगी या नथ जो है उसको कब दूर करके आपके श्री मुख्य के ऊपर मैं अपूर्व से अंगराग लगाती हुई विराजमान होंगी श्री श्रीहस्त इत्यादि में जो चूड़ी धारण कर रखी है उन सवों को बड़ी करके ंग के ऊपर मैं लगाती हुई ये दासी विराजमान होगी इसको मिलेगा कि आपके श्रीअंग कितने कोमल श्रीअंग कितने सुंदर शिवप्रिया जी के श्रीहस्त और उन श्रीहस्त के ऊपर श्री परम कोमल श्रीहस्त के ऊपर इस दासी को अंगराग करने का तब अवसर प्राप्त होगा उभटन करने का अवसर कब प्राप्त होगा तो नाशाग्रता है नाशका के अंदर में आपने जो मोती धारण कर रखा है अर्थात श्री प्यारे के अधर को चुम्बन करने की जो अभिलाषा है वो अभिलाषा ही मोती बन करके नाशका का गजमुक्ता बन करके नासका में विराजमान पंत स्नान के समय उस प्यारे के अधरपान करने की जो अभिलाषा रूपी मोती है उसको कब दूर करती हुई मैं विराजमान होंगी ऐसे ही श्री श्याम सुंदर के वेणु माधुर्य शब्द माधुर्य को श्रवण करने की जो अभिलाषा वही श्री प्रिया के कांग में कुंडल बन करके विराजमान कब वो अवसर होगा जबकि मैं उस कुंडल को आपको स्नान अभ्यंग कराने के लिए क्यों अभ्यंग कराने में कहीं उलझे नहीं उस काम के तातंग को अलग करके विराजमान करूंगी और फिर आपके शिंग में अभ्यंग करती हुई विराजमान होंगी तो नासाग्रता और श्रुत युगाच दोनों कानों से वियोज जो आभूषण है उनको दूर करूंगी शैया के समय उलझी हुई शाम की लट माला इनको सुलझाऊंगी और स्नान इत्यादि के समय अभ्यंग के समय उन आभूषणों को कहीं दूर करूंगी तद भूषण मण सरास्त विसूत्रयानि उन आभूषणों को दूर करूंगी इसी तरह से आपने जो श्रीहस्त में मण सर धारण कर रखा है हाथ में पहुंची धारण कर रखी है भुजाओं में जो बाजू बंद धारण कर रखे हैं, शाम सुंदर से पर्रमण करने की जो अभिलाषा वही श्री प्रिया के भुजाओं में बाजूबंद बंद कर के अभिलाषा ही विराजमान है जितने भाव वे ही सारे आभूषण है श्री महा स्वामी स्वयं महावाब स्वरूप आए हैं अब जब महाभारत स्वरूप आए महाभाव में आने वाले जो अनुभव और संचारी भाव वे ही मूर्तिमान आभूषण बन जाते हैं जो भाव हैं आनंद रूप हैं, वे ही सम्मित और संधनी शक्ति से युक्त होकर के जो संबित शक्ति है वही संधनी शक्ति से युक्त होकर के आभूषण बन जाती तो प्यारे का परम्भ करने की जो इच्छा ये होगी संबित वही संघनी शक्ति से युक्त होकर के भुजा का आभूषण बन गई बाजूबंद बन गई उस बाजूबंद को कौ मैं दूर करूंगी ऐसे ही हाथ में जो परिसर बाधाए हुए जो हाथ में पहुंची बांधी हुई है उस पहुंची को कौ मैं दूर करूंगी मन सरास्त तो विशूत्र यानी उनको खोलूंगी और अधिकमे तदा तब ही कम रोमा कल्याण और उस समय आपके श्रीअंग के एक एक रोम की जो शोभा है उस रोम की शोभा अद्भुत होकर के विराजमान है प्राणाभुदात अधिकमेव आपके उस सर्वांग श्रीअंग का जो दर्शन वो मेरे कोट कोट प्राणों से भी ज्यादा मूल्यवान होकर के विराजमान होगा प्राण बुदात अधिकम अर्बुद अर्बुद प्राण पंच प्राण तो बड़ी छोटी वस्तु है दस प्राण भी बड़ी छोटी वस्तु है अर्बुद प्राण जो है उनसे भी अधिक तवई कम रोम रोमापी तुम्हारा एक रोम भी मेरे कोट कोट प्राणों से भी बढ़कर करके है देवी कल्याणी उनका दर्शन करके मैं तो जैसे अपनी संपत्ति का दर्शन करके एक आंखों को बड़े बड़े संतोष की प्राप्ति होगी इससे बढ़कर के और कोई दूसरा संतोष नहीं हो सकता है तो रोमाप देव कल्याण कृतारधाना और उस समय सावधानी पूर्वक आपके रोम का दर्शन करते हुए विराजमान रोम रोम का दर्शन करते हुए सर्वांग सुंदर आपकी जो शोभा है उसका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा क्या ऐसी दुर्लभ और इतनी मूल्यवान जो सेवा वो आप मुझे उपलब्ध कराएंगे ये सेवा कब मिलेगी जबकि मैं इसकी योग्य नहीं हूं कृपा के बल पर ही मुझे मिल सकती है तो बड़ी सुंदर दो सेवाओं का वर्णन किया अः शैया जी के ऊपर शिवप्रिया लाल दोनों जाकर के विराजमान हुए हैं उनकी अलकावली कहीं उलझ रही है कभी श्री अंग किसी आभूषण के साथ में उलझे हुए विराजमान हैं, उनको दूर करूं एक सेवा और दूसरी सेवा कभी स्नान अभ्यंग इत्यादि के अवसर पर श्री प्रिया के श्री अंग में जो भाव रूप विभिन्न आभूषण मूर्तमान होकर के विराजमान हैं आनंद रूप जो आभूषण थे वे संविध से युक्त होकर के सदा से विराजमान थे वे ही आज संधिनी शक्ति से युक्त होकर के मूर्तिमान आभूषण का रूप धारण करके विराजमान हुए जो हृदय में भाव था वही आभूषण बन करके विराजमान हुआ उन आभूषणों को आपके श्री अंग से कब मैं दूर करूंगी तो नासा मिलता नासका में श्री श्याम सुंदर के अधरों का गंध ग्रहण करने की या अधर के पान करने की जो अभिलाषा वही गजमुक्ता बन करके और नास्का की नथ बनकर के वो विराजमान थी कब के अभ्यंग उसको दूर करूंगी कब श्रुत कानों में आपने जो कुंडल धारण कर रखे हैं ताटंक धारण कर रखे हैं उन तरोनाओं को कब मैं दूर करूंगी जो श्री कृष्ण के गुणगान श्रवण करने की जो अभिलाषा आनंद रूप वही संविद शक्ति से ज्ञान शक्ति से युक्त होकर के आपके हृदय में बिराजमान थी जब उसके साथ में ही संधनी शक्ति मिल गई तो वो जो जो जो भावात्मक जो श्रवण करने की इच्छा थी वही भाव मूर्त मान बन करके कान का ताटंक बन करके बिराजमान हुआ तरोना बन करके बिराजमान हुआ परंतु सेवा के लिए उस तरोना को मैं आपके कान से दूर करूंगी तरोना का तात्पर्य है तरोना एक विशेष प्रकार का ताटंक या तरोना संस्कृत में कहते हैं ताटंक और हिंदी में कहेंगे तरोना वो तरोना जिसको तो झाला कहते हैं। जहां कान में पहले बूटा है उसके नीचे एक कुंदा है उस कुंदा में एक त्रिभुज आकार कोई झाला लटका हुआ है और उसमें नीचे फे हुए हैं सुंदर मोती उसको कहते हैं तरोना, वो तरोना का आकार है एक जो काम में टॉप्स के ऊपर नीचे लटका हुआ है। तो कृष्ण श्रवण करने की अभिलाषा ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के जिसने तरोना का रूप धारण कर लिया है ताटंक का रूप धारण कर लिया है उस ताटंक को में आपके काम से दूर करके श्री अंग में पूरे श्रीअंग में सुंदर चरोजी हल्दी चंदन इनके मिले हुए से आपके का अभ्यंग करती हुई विराजमान होगी तो शुद्धाच्योजी भियो, और तद भूषण मनसरास्त भिसूत्र आपके विभिन्न आभूषण उनकी जो परछिया हैं, उन परछियाओं को खोलती हुई पर में जो बांधने की डोरी है उस परछिया को कहीं खोलती हुई तूषण मणसराश और जो मनसर मन, मन पहुंची धारण कर रखी है उस पहुंची की डोरी को और बाजूबंदी की डोरी उनको विषुत्रि कब मैं दूर करूंगी श्री श्याम सुंदर की रक्षा करने की भावना वही श्री प्रिया मानव पहुंची के रूप में धारण करती है आलिंगन करने की जो भावना है वही मानो बाजूबंद बन करके विराजमान है श्री प्यारे की सब प्रकार से सुरक्षा की जाए वही मानो हाथ का टक होकर विराजमान है और जो पाद वो कभी चरणों में के बीच में और कभी श्री हस्त के बीच में विराजमान हैं वो ही मानो श्री श्याम सुंदर का पर्रमण करने की जो अभिलाषा है सेवा करने की अभिलाषा वही हाथ में हथफूल बनकर के जो विराजमान है वह कब जो हथफूल कभी दो उंगलियों के साथ में जुड़े हुए हैं बीच में पहुंची के साथ में जुड़े हुए हैं नीचे बदे हुए हैं पहुंची के साथ में आगे उंगली जो है अंगूठी उन अंगूठियों से जुड़ी हुई जो लड़ उन लड़ के साथ में वो हथफुल हत, कहीं सधे हुए हैं टिके हुए हैं, उनको कब में दूर करूंगी और वो हथफुल माने श्री श्याम की अपने हाथ से सेवा करने की जो अभिलाषा है तो जितने भी आभूषण है वे आभूषण एक जड़ कलाकृति मात्र नहीं है बल्कि वे सब, सब महाभाव स्वरूप उनके में सब महाभाव रूप हो करके ही विराजमान है महाभाव के भीतर सेवा करने वाले संचारी भाव बन करके ही या अनुभाव बन करके ही वे सारे आभूषण विराजमान हैं। उनको कब दूर करते हुए आपके श्रीअंग में करती हुई मैं बिराजमान हूँ प्रिय आपके एक एक रोम की शोभा का दर्शन करके स्नान के समय ये स्नान के दर्शन कभी कभी जल यात्रा के अवसर पर हो जाए अन्य सबकाल में सबको दर्शन सुलभ नहीं है परंतु मंजिलियों को ये दर्शन सब काल में नित्य सुलभ है नित्य सुलभ तो अधिकमेव सदा एक एक प्राणार्बु से भी अधिक होकर के विराजमान है हे देवी उनका कव मैं निभालन करूंगी उनको कव में देखूंगी तवाम साल मात्म सदनम निवृत ब्रजंती त्यक्त हरे अनुपथम तद लक्ष्य खंडित चंद्रणिया कभी हे स्वामी निवृत ब्रजती सखियों के साथ आप अपने भवन में गमन कर रही हैं। उस समय श्याम सुंदर शिवप्रिया जी से प्रिया जी से मिल चुके हैं तो तमाम साले माने मने के आप सालिम आत्मसम निवृत्तम विजंती अपनी सखी के साथ में निज भवन में जा रही त्यक्वा हरे अनुपथम उस समय मैं आपका त्याग करके हरे अनुपथम तर श्री हरि के पीछे पीछे मैं चलूंगी तद अलक्ष्मी श्याम सुंदर भी मुझे नहीं देख पाएंगे तम खंडता अनुन अवेक्ष चंद्राम और उस समय श्री चंद्रावली जी खंडिता अवस्था में होंगी शाम सुंदर आ गए हैं श्री प्रिया जी के नुकुंज में प्रिया जी के नुकुंज में शाम सुंदर पूरी रात्रि भर श्री प्रिया उनकी प्रेम सेवा को ग्रहण करते हुए श्री स्वामी की सेवा प्रेम सेवा करते हुए आप विराजमान है प्रियालाल दोनों परस्पर युगल की सेवा प्रीति सेवा प्रस्तुत करते हुए विराजमान हैं रात्रि व्यतीत हो गई उधर चंद्रवली जी ने संकेत दिया हुआ था चंदावली जी अपनी में बैठी हैं जब पूरी रात उन चंदावली जी की कुंज में नहीं आए उस समय ये विचार करते हुए हाय आज मेरा ये श्रृंगार धारण करना व्यर्थ हुआ श्री चंद्रावली जी अपने हार अपने कुंडल अपने जो भूषण है बोलला चंद्रका, उन सबों को शैया के ऊपर उतार करके रख रही हैं कि इनको धारण करने का क्या लाभ आज ये प्यारे की सेवा में प्यारे को रिझाने में समर्थ नहीं हुए इन इनका जो श्रृंगार धारण करना मेरा वह आज व्यर्थ गया इनकी अब आवश्यकता नहीं है ऐसे खंडिता नायिका का स्वरूप धारण करके श्री चंद्रावली उस समय विराजमान मैं श्याम सुंदर के पीछे पीछे अलक्ष चल रही हूं दूरी बना करके श्याम सुंदर मुझे नहीं देखें और जिस समय श्री श्याम सुंदर जाकर के श्री प्रिया जो हैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं चंद्रावली जी को मना रहे हैं चंद्रावली जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं उस समय जल्दी से दौड़ करके श्री किशोरी जी के पास में आ रही रही और कह बहुत अच्छा हुआ चंदावली जी को ऐसा ही होना चाहिए ये जो है, उनकी पराजय का दर्शन करके तब मैं अपनी सखी श्री चंद्रावली श्री राधे का उनको अपनी स्वामनी उनकी मेहमा का गायन करूंगी और आते ही कहूंगी कि हे श्री स्वामनी आपकी जय हो जय हो देखो श्री प्रतिपक्षा हमारे साथ में जो ईर्षा रखती हैं आपके साथ में जो प्रतिस्पर्धा रखती हैं उन की आज यही दशा होनी चाहिए आपकी महिमा अद्भुत है ऐसा कह करके <coughs> अपने पक्ष की महिमा और प्रतिपक्षी की निंदा ये करते हुए मैं कब अपूर्व रूप से सब सखियों को आनंदित करूंगी और कहूंगी कि वहां पर नुकुंज की जैसी भ्रष्ट दशा का मैंने दर्शन किया सब चीज श्री चंद्रावली जी ने क्रोध में आकर के दुख में आकर के सबको सब श्रृंदार को, को अस्त कर दिया था कुंज को अस्त कर दिया था और श्री श्याम सुंदर उस समय प्रिया के मान को मनाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं चंद्रावली जी के परंतु श्री चंदावली आदर करते हुए बोले श्याम सुंदर ठीक है हम इसके योग्य नहीं है योग्य ए भोग्यता तया योग्यवध गोकल तने स्वाचंद में वास्तवर आप तो बड़े उदार हैं आपके उदारता देखकर के सब आपकी वंदना करते हैं मुझ पर कोई अपराध हुआ है मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझे जाने की अनुमति दें ऐसा कहकर कि चंद्रावली जी बड़ी विनम्रता के साथ में क्रोध प्रकट न करते हुए उनका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुरूप क्रोध प्रकट न करते हुए जी जी श्री चंद्रावली जी जिस समय पधारेंगे उस समय श्री श्याम सुंदर कहेंगे कि ओहो महापुरुषों का स्वभाव भी अद्भुत होता है चंदावली के हृदय में देखो प्रिया के हृदय में कितना मान था फिर भी वे कठोर वचन नहीं कह रही थी और कोई बहाना बना करके वे निकुंज मंदिर का त्याग करके मानमी होकर के लौट गई हैं ये हमारी स्वामी की महिमा इसके द्वारा प्रकट हो रही है तो मिथ्याद्वेषी विपक्ष इष्टहा अनिष्टकार का विपक्ष उसे कहते हैं जो बिना कारण के द्वेष करे मिथ्या द्वेष करे और मिलन में बाधा डाले और इष्ट की हानि करे उसका नाम है विपक्ष चंद्रावली जी के युद्ध में स्वपक्ष और प्रतिपक्ष स्वपक्ष और प्रतिपक्ष इनमें जो खींचा तानी है उस खींचा को प्रकट करते हुए अपने पक्ष की विजय देख करके कपने पक्ष की जितनी भी सखीकरण है उन सबों को आह्लादित करूंगी दोबारा सुन लें तो साले मातम सदनम निवृत ब्रजंती शाम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करके आप अपनी सखी के साथ में अपने घर लौट करके पधार रहेंगे त्यक्वा हरे अनुपथम उस समय मैं तक हरे श्री श्याम का भी त्याग करके श्याम के पीछे पीछे दूरी बनाती हुई ये जो दासी है ये दासी अलक्षत अलक्षित अलक्षत रूप में श्री चंदावनी जी की नुकुंज का सारा ब्योरा जान करके लौट करके अलक्षत अलक्षित पीछे पीछे छिप के जाऊंगे वहां की सारी लीला का दर्शन करके एत्यो लौट करके आऊंगी और तन श्री चंदावली जी की जो खंडिता अवस्था थी उस खंडिता अनावस्था को और जैसे श्री चंदावली की प्रार्थना कर रहे थे उस प्रार्थना को देख करके अवेक्ष चंद्राम तद माले माल तत्संसदी श्री चंदावली जी की जो अब अवहेलना हुई चंद्रवली जी को जो मिलन की प्राप्ति नहीं हुई उनके मिलन में खंडन हुआ इस खंडन की बात को अपनी सखियों के साथ में अप, कव, कव में अब कब कब चढ़ा करके वर्णन करती हुई सब सखियों को आनंदित करूंगी और जितनी भी सखी हैं वे सब परम परम आनंदित होंगी बिल बहुत अच्छा हुआ आज तो हमारी सखी का सौभाग्य की नगाड़ा बज उठा है सौभाग्य भेरी अपने आप हमारी सखी की महिमा का गायन कर रही है ऐसे अपने पक्ष में कविश्री की प्रीति का खंडन और अपनी सखी के प्रीति के मंडन का गायन करके कब मैं आनंदित होंगी प्रक्षाल बदनम सलई सुगंध दंतान रसाल जलदही दंताल रसाल रसालज स्तव धान यानीजया तन हेम पतया संदर्शिया मुकुर निपुण प्रमुजो उस समय कब वो अवसर होगा कि हे श्री स्वामी आप जिस समय प्रातः काल आप स्नान करने के लिए पधारेंगे उस समय प्रक्षाल बदनम आपके मुख को मैं धोऊंगी तो प्रक्षालिया मैं जल डालूंगी और आप अपने मुख के ऊपर छपका देकर के अपने मुख को पहुंचेंगी धोएंगी तो प्रक्षालियान बदनम आपके मुख को धोऊंगी अथवा आपको कुल्ला कराऊंगी किसे बुलसल सुगंधई सुगंधित जल से फिर दंतान रसाल रसालज दलई तब धावे दांतों को रसालज माने आम के जो डंडी है उन आम की दातुन से आपके दांतों को धाव यानी कब धुलवाऊंगी माने आप दातुन करते हुए आम की दातुन कर करते हुए विराजमान होंगी और निर्नेजे आने रसनाम तन हेम पत्र और सोने की बड़ी सुंदर रत्नजटित जो जीभी है उस जीवी के द्वारा निर्यजे आने रसनाम आप अपनी जीव जिस समय स्वच्छ करेंगी तो आपकी जीभी कराने में मैं कब जल डालती हुई विराजमान होंगी निर्यस न्या सुंदर हेम पत्री उसके द्वारा मैं कब जीव को स्वच्छ कराऊंगी और फिर कुल्ला कर आती हुई विराजमान होंगी और अंत में संदर्श आन मुकुर निपुरम प्रमुद्यो अपने हाथ में जो मैंने सुंदर दर्पण ले रखा है उस दर्पण को अच्छी तरह से स्वच्छ करके कब में संदर्श यानि मुक्रम आपको दर्पण दर्शन कराऊंगी उस दर्पण मुख में दर्शन कराऊंगी तो कब वो अवसर होगा कि प्रक्षालयान बदनम मैंने जो आपको आपकी अंजलि में जल दिया आपने उस जल को मुख में रख के आपके दोनों जो कपोल हैं उनको क्रम क्रम करके कभी दाहिना कभी बाएं कपोलियों को फुलाती हुई आप मधुर मधुर जो ध्वनि उन ध्वनियों को करती हुई कब आप कुल्ला करती हुई विराजमान होंगी वो आपकी अपूर्व जो शोभा वो अद्भुत कब सुंदर जो दातुन है उनके द्वारा आप अपनी परम सुंदर हीरा जैसी जो दंतावली उस दंतावली से दंतावली को स्वच्छ करती हुई विराजमान होंगी और स्वच्छ करके जब दंतावली जिनको जो दातुन है उस दातुन को पहले कुचल करके स्वच्छ करके जब मैंने आपको दिया उस समय आप अपने दंतावली से उस दातुन को कुछ दबा करके उससे अपनी दं दातों को कृपा करके स्वच्छ करेंगे और स्वच्छ करके फिर मैं जो जल दे रही हूं उसको अपनी अंजलि में ग्रहण करके आप कभी दाहिनी ओर कभी बाई और कुड़कुड़ करती हुई अपने कपोल जो है उनकी अपूर्व शोभा उनको बाहर प्रकट करती हुई जब कुल्ला करती हुई विराजमान होंगी तब मैं आपको तम हेम पत्र सुंदर हीरा जड़ी हुई सोने की जो है वो है आपको प्रदान करूंगी और उन को आप अपने और तर्जनी से पकड़ के जीव जो है जो के परम सुंदर कमल के पत्ते के समान परम सुशोभित ऐसी लाल जुहा को कहीं आगे प्रकट करती हुई जीवी से दंतावली को और जीव को स्वच्छ करती हुई जब जीवी को जीव को साफ करेंगी और फिर कुल्ला करके जब विराजमान होंगी तब संदर्श मुकरम मैं आपको मुकुर दिखाऊंगी और कभी आप मुख फाड़ करके अपने दांतों के एक भाग को कभी मुख फेरा करके दूसरे भाग को कभी मुख खोल करके जिभा जो है उनके भाग का दर्शन करते हुए कव विराजमान होंगी ऐसे मुकरम निपुरम प्रमुज्यो मुकुर जो है उसको अच्छी तरह से प्रमुज मान स्वच्छ करके कब मैं आपको दर्शन कराती हुई विराजमान होंगी हे श्री स्वामी ऐसे दुर्लभ जो बचन सेवा है उस दुर्लभ सेवा को प्राप्त करने का क्या मुझे कभी अवसर प्राप्त होगा और अंत में कह रहे हैं कि स्नान आए सूक्ष्म वसनम पर धाय आप स्नान करने के लिए जब पधारेंगी उस समय सूक्ष्म वस्त्र मैं आपको धारण कराऊंगी स्नान करने के लिए पुराने जो वस्त्र हैं उनको आप जिस समय बड़े करके आभूषण और वस्त्र उनको बड़े करके जब मुझे प्रदान करेंगे तब चीनाशुक जो वस्त्र हैं केशर की कोर से जो भीगे हुए हैं जिनकी कोर केशर में डुबोई हुई है ऐसे शुद्ध चीन अंशुक वस्त्रों को स्नान आए सूक्ष्म वसनम उन सूक्ष्म वसनों को पर धाये हानि आपको स्नान के युक्त धारण कराऊंगी हारंग दाप हार अंगद आदि अपनी अवतारे आमी तो हार अंगद इत्यादि माने हार अंगद आदि इनको भी अंगात अवतारे आमी आपके श्रीअंग से दूर करती हुई अभ्यंज आनी अरुण सौरभ हृदय तैली कव में लाल रंग के सुंदर सुगंधी युक्त ंग का कब अभ्यंजन करती हुई दासी विराजमान होगी अभ्यंज अरुण सौरभ हृदय तैल लाल रंग के सुगंधी हृदय तेल से कब आपके श्रीचरण उन श्री चरणों के ऊपर तेल लगाती हुई आपकी पृष्ठ उनके ऊपर तेल लगाती हुई श्रीहस्त के ऊपर तेल लगाती हुई केशों में तेल लगाती हुई अभ्यंज आनी कब मैं आपका अभ्यंजन करूंगी आपका करूंगी और उद्वरते नव कुंकुम चंद्र चूर्ण नए कुंकुम और कपूर इनके चूर्ण से कब आपके श्रीअंग में उद्धरते आमी करती हुई मैं विराजमान होंगी ऐसी दुर्लभतम जो सेवा वो दुर्लभतम सेवा हे श्री किशोरी जी कृपा करके आप मुझे प्रदान करो ये सेवा कोई साइज में प्राप्त नहीं है किसी भाग्यशाली के ऊपर किशोरी जी ने कभी कृपा करना चाहा, तब जाकर के किसी रसिक के साथ में उसका उसको भेड़ाया जब रसिक की किंचित सेवा की तो उसकी सेवा प्रति को देख करके श्रीमद गुरुदेव उन रसिक के हृदय में उस जीव के ऊपर अनुग्रह करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई और उन्होंने अनुमति प्रदान की अनुमति प्रदान करके जब हृदय रूपी क्यारी में भक्ति लता का बीज बोया गया और नाम बीज को बोकर के जब उसने श्रवण कीर्तन स्मरण के सहित उस नाम की संख्या रूपी सिंचन किया उस बीज का तब संचार रूपी खाद पानी देने पर उस बीज में हृदय में जो मंत्र दिया गया उस मंत्र में दो अंकुर उत्पन्न हुए एक अंकुर उत्पन्न हुआ और उस अंकुर में दो पत्ती आई क्लेष और शुभदा इनमें उस बीज को उस अंकुरित जो पौधा है उस अंकुरित पौधे को अपराध रूपी हाथी से बचाया गया खरपतवार जो लाल पूजा प्रतिष्ठा है उससे अन्य विषता लाल पूजा प्रतिष्ठा उस खरपतवार से उसको बचाया गया तब तो वह पौधा बड़ा हुआ बड़ा होने पर उसके ऊपर कहीं डूडर आ गए अमरबेल आ गई उस अमरबेल को भी लाल पूजा प्रतिष्ठा रूपी अमरबेल भोग इच्छा और मोक्ष इच्छा रूपी खरपतवार और अपराध रूपी हाथी इन तीन चीजों से उसे बचाया गया दोबारा अपराध रूपी हाथी अन्य अभिलाषता रूपी खरपतवार और लाभ पूजा प्रतिष्ठारूपी अमरबेल इन तीनों से जब उसको बचाया गया तब वह लता पुष्पित होकर के उसमें फूल आए अर्थात भाव भक्ति उत्पन्न हुई उस भाव भक्ति को जब सुरक्षित रखा गया तब वही भाव भक्ति वही फूल अंत में कहीं फल के रूप में प्रेम लक्षण भक्ति रूपी फल के रूप में परिणत हुए और जब प्रेम लक्षण भक्ति रूपी फल के रूप में परिणत हुए तो उस प्रेम लक्षण में कहीं जो रति दशा है या भाव दशा है जो आ, श्रद्धा साधु संघ भजन क्रियावृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव ये जो भाव दशा है उस भाव दशा में स्वप्न में श्री ठाकुर के माधुरी का दर्शन हुआ प्रेम दशा में एक बार साक्षात भी श्री कृष्ण ने माधुरी का आस्वादन कराया और उस माधुरी का आस्वादन करा करके जब अटका लिया तब साधक के हृदय में आठ जो दशाएं हैं वो आठ बिरह दशाएं मूर्छा दशाएं उत्पन्न हुई कभी शब्द श्रवण करके मूर्छाई फिर मूर्छा दूर हुई स्पर्श के द्वारा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच के द्वारा क्रम क्रम करके पांच मूर्छाएं दूर हुई फिर ठाकुर ने कृपा करके प्रत्येक इंद्री में प्रत्येक सुख का आस्वादन करने की छठी मूर्छा प्रदान की छठी मूर्छा के बाद में फिर सातवीं मूर्छा श्री कृष्ण के सभी माधुर्यों का परिपूर्ण रूप से अनंत रूप से आस्वादन प्राप्त हुआ ये सातवीं मूर्छा अनंत आनंद को प्राप्त करके उस साधक को प्राप्त हुई और सातवीं मूर्छा में जब अत्यंत परिपूर्णता की प्राप्ति हुई तब परिपूर्णता की स्थिति में उसको ये पता ही नहीं लगा कि मेरा यथावस्थित शरीर कहाँ है उसका यथावस्थित शरीर कब छूट गया जैसे कांटे के बीच में से होकर के सर्प निकल रहा है तो उसकी केंचनी छूट जाती है ऐसे यथावस्थित शरीर साधक का छूट गया ये उसे पहली मुक्ति मिली इस पहली मुक्ति का नाम है उत्क्रांत सिद्धि माया के शरीर से वो मुक्त हुआ ज मंदिर में अनेक अनेक चित्र लगे हुए हैं अनेक अनेक मूर्ति बनी हुई हैं। उसका अंत जो शरीर था वो यहां से निकल कर के उन किसी एक मूर्ति के साथ में मिलकर के एक हुआ और उसी मूर्ति के रूप में उसे पार्शद स्वरूप की प्राप्ति हो गई अभी तक वो मूर्ति एक्टिवेट नहीं थी क्रियाशील नहीं थी वहां की सजावट के रूप में थी अब उस जीव से युक्त होकर के वो जो मूर्ति है वह कहीं उसमें एमिनेशन हो गया उसमें कहीं चेष्टाएं आ गई और वो क्रियाशील होकर के विराजमान हुई एक बार शिवप्रियालाल उनका दर्शन करके साधक कृतकृत्य हो गया उसे स्वरूप की सिद्धि हो गई पंत स्वरूप की सिद्धि होकर के भी अभी भाव की पूर्ण रूप से सिद्धि नहीं हुई है उस भाव सिद्धि के लिए क्योंकि उसका शरीर माया से तो पहले ही दूर हो गया अब माया में तो आएगा नहीं जहां भी नित्य परकर हो रहा होगा उस नृत्य के गर्भ से श्री ब्रज गोपीकाग उन गोप गोपी गर्भ से उसे पुनः जन्म की प्राप्ति होगी तब उसे भाव सिद्धि की प्राप्ति होगी तो तीन प्रकार की सिद्धि हो गई प्राकृत शरीर छूटा ये हो गई उत्कांत सिद्धि इसके बाद में। <coughs> उसे एक बार विरागी शांति करने के लिए श्री प्रियालाल ने पार्शल स्वरूप प्रदान कर दिया और श्री वृंदावन में ही जो प्रकट लीला है उसमें उसको प्रियालाल का दर्शन करा दिया परंतु तो अभी भी उसकी भाव सिद्धि नहीं हुई है कि ये लाली कौन की बेटी है कौन की बहन लग कौन घर में ब्याही है कौन की ननद है ये अभी लोक व्यवहार से सिद्ध नहीं हुआ है इस लोक व्यवहार को सिद्ध करने के लिए चिन्हमय शरीर तो उसको पहले ही मिल गया उसी चिन्हय शरीर को कहीं गोपी गर्भ से लीला में जन्म प्रदान करके उसे भाव की सिद्धि भी प्राप्त करा दी जाएगी इस प्रकार उत्क्रांत सिद्धि स्वरूप सिद्धि और भाव सिद्धि ये तीन सिद्धि जब प्राप्त हो जाएंगी तब भाव सिद्धि को प्राप्त करके वह लीला का एक भाग होगी और लीला का भाग होने पर तब तीन दशाएं उस साधक को प्राप्त होंगी उस सिद्ध जन को अब तो साधक नहीं रहा तो सिद्ध हो गया उस सिद्ध को तीन अवस्थाएं प्राप्त होंगी कभी बाह्य दशा कभी अर्धबाह्य दशा कभी अंतर दशा उस समय बाइय दशा में वह व्याकुल होकर के ये प्रार्थना करेगी कि हे श्री स्वामी किम और कदा क्या मुझे ये आपकी कृपा मिलेगी कि मैं तीन भाव कि ये अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ है दूसरा भाव मेरे पास में साधन का बल नहीं है कि और तीसरा भाव ये कि मैं तो अपराधनी अपना अपराधनी हूं ऐसे आश्रय की और की और आलमन महिमा इनका स्मरण करते हुए साधक जब विराजमान होगी वो सखी जब विराजमान होगी उस समय वह बाह्य दशा में बिलाप के बिलाप करती हुई अभिलाषा करेगी और बिलाप करते करते अभिलाषा करते करते कभी अर्ध बाह्य दशा और कभी अंतर दशा में विराजमान हो जाएगी और जब वह संकल्प कर रही है बाह्य दशा में संकल्प करते करते अंतर दशा में पहुंच गई है तब संकल्प कल्प द्रुम में ये सारी सेवाओं की वह श्री जी से साक्षात प्रार्थना करती हुई विराजमान होगी इतनी अभी तो दिल्ली बहुत है इतनी दुर्लभ जो वस्तु है उस दुर्लभ वस्तु की यहाँ पर ये प्रार्थना की गई परंतु तो प्रार्थना जरूर करनी चाहिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो सिद्धि कैसे होगी इसलिए भले अधिकार नहीं है तब भी लोभ के कारण प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा लोभ निंदनीय नहीं है लोग उसे ही कहेंगे जहां पर योग्यता न होने पर भी जब दुर्लभ वस्तु को चाहा जाता है उसका नाम है लोभ जहां पर अपने अधिकार को प्राप्त किया जाता है उसको लोभ नहीं कहा जाता है उसको अधिकार कहा जाता है हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं परंतु वो अधिकार के लिए नहीं लड़े हैं हम तो यहाँ कृपा के लिए ही एकमात्र लड़ रहे तो इतनी जो दुर्लभ वस्तु है उस दुर्लभ वस्तु की यहां में की गई साधक यथावस्थित भी ये संकल्प किया जा सकता है और ये संकल्प जो तीसरी सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं उत्क्रांत सिद्धि भाव सिद्धि स्वरूप सिद्धि और भाव सिद्धि उस भाव सिद्धि को भी जो प्राप्त कर सकते कर चुके हैं वे भी दशा में ऐसी संकल्प करते हुए विराजमान होते हैं ली लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गाय गौर हरिभो jo ja sharaisha ja ja